बाबा हरि संकेत हरिनाम ग्रहण अघहरंग विधु संकेत पुरियांतिक शब्द के द्वारा हासी मजाक में अवहेलन के साथ भगवत नाम कैसे भी ग्रहण किया जाता है अशेष अघहरंग विधु अशिष अमंगल को हरण करने में समर्थ है और श्रद्धा पूर्वक हरि नाम ग्रहण करने से क्या फल होता है उसका फल कौन कहेगा हाँ। इसलिए बाबा प्रश्न कर रहे हैं हरि नाम में हमारे अनन्निष्ठा कैसे होती है है ना ये तो हाँ। तो अभ्यास करना पड़ेगा अच्छा लागे या ना लगे हर समय मुख में नाम हर समय कोशिश करना ऐसे नहीं कि माला लेके भजन करने से ही प्रकृष्ट भजन होता है सही सही भजन होता है बात ऐसा नहीं है माला तो एक प्रक्रिया विशेष है हमारे भजन जो ऐसा तो चलता नहीं है माला लेके बैठने से फिर ऑटोमेटिकली हम भजन करते हैं नाम करना शुरू करते हैं माला नहीं रहने से नाम करना भूल जाते हैं तो माला एक ऐसी प्रक्रिया है आपका हाथ में माला है तो ऑटोमेटिक माला चलता रहेगा देखना आप माला हाथ में है ना चुप नहीं रहेगा ऑटोमेटिक चलता रहेगा माला छोड़ दीजिए नाम बंद मुख में आएगा नहीं नाम आएगा नहीं जब हम हम चुपचाप बैठे हैं हमारा मुंह बंद है हमको नाम करना चाहिए भूल जाएंगे माला हाथ में लीजिए चलता रहेगा तो माला एक ऐसी प्रक्रिया है इसीलिए पहले माला को मध्यहन करके भजन करने का चेष्टा करना चाहिए इसका मतलब ये नहीं जो माला नहीं रहने से नाम पूर्ण फल प्रदान नहीं करते हैं ऐसा कोई शास्त्र में कहा नहीं एक एक नाम स्वयं संपूर्ण है भगवान के अगन भगवान के प्रेम घन विग्रह है नाम है ना इसीलिए नाम ग्रहण करते ही उसका मंगल होता है अग्नि में जान करके हाथ दो या अनजान से हाथ लगाओ नहीं वो जला देगा ऐसे ही नाम कैसे भी तुम ग्रहण करो नाम पूर्ण फल प्रदान करते हैं इसलिए अभ्यास चाहिए नाम करने का अभ्यास अच्छा लगे या ना लगे अभ्यास करते करते करते करते करते करते करते करते फिर जा करके आदत पड़ जाता है फिर जगह ऑटोमेटिकली नाम होना शुरू हो जाएगा अगर तुम तो समय का कर इंतज़ार करोगे भजन अच्छा नहीं लगता है नाम साधन अच्छा नहीं लगता है रुचि नहीं होती है मन नहीं लगता है चलो आप छोड़ो पीछे देखेंगे तो कभी तुम्हारा मन लगेगा नहीं अखंड निष्ठा होना संभव नहीं है पहले स्थिति में माला की भी अपनी कोई शक्ति रहती हाँ माला तो अपनी शक्ति रहते है ना तुम्हारा हाथ में अभी माला दे दो देखना ऑटोमेटिकली तुम्हारा चलता रहेगा नाम चलता रहेगा देखो अभी देखना कभी परीक्षा करके माला हाथ में ले लिया देखना चलता रहेगा माला छोड़ दो नाम बंद इसीलिए माला एक प्रक्रिया विशेष है हमारा भजन आगे बढ़ रहा है कि नहीं शंखा आगे से कम हो गया या ज्यादा हो रहा है इस विषय में माला शंका के द्वारा हम जब भजन करते हैं तो माला ही हमारे सामने एक विशेष प्रक्रिया है भजन को आगे बढ़ाने के लिए न काल हम इतना शंका किए हैं आज हमको और बढ़ाना है है ना माला नहीं रहने से ऐसा होना संभव नहीं है पहले स्थिति में नाम होता नहीं है है न माला एक यंत्रवत एक प्रक्रिया विशेष है या पाठ का ही एक अंग है माला। साधन मध्य श्रेष्ठ नव विधक्ति नाम संतन निरापराधे लाम पाये प्रमोधन साधन मध्य श्रेष्ठ नवधन शरण पद श्रवन अर्चन बंदन दस्य सक आत्म निवेदन नवोधा भक्ति सर्वप्रधान है चौसठी अंग भक्ति अंग के अंदर नवोधा भक्ति श्रेष्ठ है उसके अंदर नाम सर्वोपरि है और ये नाम सर्वोपरि है नाम सर्वश्रेष्ठ है और जो है ये नाम के अनुगत है सब अंग के अंदर नाम चलना चाहिए जैसे पूजा करते हैं जो भी करते हैं भक्ति अंग जाते हैं नाम चलना चाहिए नाम है अंगी और सब अंग है तो इस प्रश्न में एक वैसे पंडित जी को उसमें जैसे मान लीजिए कोई कनिष्ठ साधक का ऐसे एक नियम संख्या है कि हम दिन में एक लाख नाम करेंगे तो प्रकृष्ट भजन कौन सा है धरा धारा धरा धरा प्रकृष्ट भजन ऐसा नहीं ना एकदम चिंतन के के साथ मन निविष्ट हो के। एक है सांग भजन एक है भजन <laughs> भजन दो प्रकार है एक है भजन एक है अनाशंग भजन अनासंग भजन है मन कहा भग रहा हम कोई दूसरा चिंता में निमग्न है दूसरा चिंता कर रहे हैं देहो दे वस्तु पदार्थ विषय चिंता कर रहे है नाम भी कर रहे हैं इसको कहते हैं अनासंग भजन ये भी फलदायी है लेकिन ये समय लगता है बहुत समय लगेगा ऐसे अनासंग भजन के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्ति करना समय सापेक्ष है सासंग भजन कहते हैं ध्यान धारणा के साथ भगवत चिंतन के साथ एक तल्लीनता तन्मयता के साथ हरि नाम ग्रहण करना इसको कहते हैं सासंग भजन ये सासंग भजन आशु फलप्रद है बहुत जल्दी फल प्रदान करते हैं इसीलिए जब भी संख्या कम हो कोई बात नहीं है लेकिन ख्याल रखना चाहिए नाम में मन निविष्ट करके नाम करने का चेष्टा करना चाहिए इस तरह से नाम में हो या लीला में हो या भगवत भगवत स्वरूप में हो मन को निविष्ट करके फिर जाकर के नाम करना चाहिए यह सासंग भजन का हैं सासंग भजन सर्वोत्तम है आशु फलप्रद है और अनासंग भजन बहुत समय लग जाता है मेरा ये प्रश्न था कि माला एक आदरणीय एक वो विषय है या एक यंत्र की तरह उसको उपयोग में नहीं नहीं यंत्र की तरह क्यों होगा यंत्र की तरह तुम अगर व्यवहार करोगे तो यंत्र की तरह हो जाएगा नाम माला के साथ मन को सन्निवेशित करके चिंतन के साथ अखंड चिंतन के साथ माला करना चाहिए इस तरह से लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं ज़्यादातर हम जैसे प्राथमिक परिजय के साधक हैं जो मन कहाँ कहाँ भग रहा है कहाँ भग रहा है शंका पूर्ण करना है माला को घुमा रहे हैं जल्दी जल्दी करके शंका पूर्ण हो जाए तो आज का भजन समाप्त तो। ऐसा थोड़ी होता है भजन तो हर पल हर क्षण एक पल भी हमारे लिए बिथा नहीं जाना चाहिए किसी भी अवस्था में अगर भगवत चिंतन नहीं होता है लीला चिंतन आदि इसमें मन सन्निवेशित करना उतना सहज नहीं होता है लगता नहीं है तो उस स्थिति में नाम चिंतन के साथ नाम साधन करने का चेष्टा करना चाहिए एक उत्तम प्रक्रिया है माला एक आदरणीय विषय है माला एक पूजा का एक अंग ही माने हाँ माला तो भगवान का स्वरूप है भगवान का स्वरूप है माला तो खेल तो थोड़ी है हमारे जीवन का एक घटना हम कहते हैं हमको माला संबंध में इतना धारणा नहीं था हम दिन हम प्रेम सरोवर में रहते थे माला तो हम जानते हैं ऐसे लकड़ी का माला है तो एकदम कोई भक्त परिक्रमा दे रहे थे कहते बाबा आपका माला को दिखाओ कैसे है आपका माला हमने सोचा माला देखेंगे तो हमने दिखा दिया दिखे वह हाथ लगाऊ हमने सोचा हाथ लगाएगा तो क्या है लगाओ भाई हाथ लगा दिया माला एकदम लकड़ी हो गया कड़क हो गया एकदम घूमता नहीं जैसे एकदम लकड़ी हो गया एकदम घूमता ही नहीं माला जैसे कि तैसे तो ही ऐसे घुमाओ तो वहीं एकदम ऐसे कड़क हो गया एकदम माला और उस समय हमारा चतुर्माश चल रहा था हम घबरा गए अरे हमारा मतलब शंखा तो, तो पूर्ण होना मुश्किल हो जाएगा क्या हो गया क्या हो गया फिर स्नान कराया सरोवर में डूबाया चलता ही नहीं माला पसीना छूट रहा है हमारा जहाँ तो होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्या करें आप उपाय नहीं बहुत मैने हमको कष्ट उठाना पड़ा फिर जाकर के दो दिन लगाओ माला ठीक होने में घूमता ही नहीं वो भीतर में जाकर के ऐसा बैठ गया एकदम लकड़ी जैसे एकदम कड़क हो गया घूमता ही नहीं खींचो कितना खींचो खींचोगे हम जोर करके एक एक माला ऐसे खींच रहे हैं माला घूमता नहीं एकदम साक्षात ऐसे एक उस दिन से हमने बहुत सावधान हो गया मुझे माला किसी को दिखाना नहीं स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात है ऐसे माला कोई साधारण चीज नहीं है भगवान का स्वरूप है है ना ऐसे है। एक दिन रात बड़ा ग्यारह बारह बज रहा है छात्र के ऊपर सो रहे हैं हम कृष्ण गोविंदो और एक कोई भक्त तो था हम लोग छात्र गर्मी के समय छात्र के ऊपर सोते थे प्रेम सरोवर में अचानक इतना सुगंध से भर गया दिब्बो सुगंधि से भर गया इतना राख में कौन यहाँ तो कोई रहता नहीं है सिर्फ हम ही रहते हैं जंगल में रहते हैं जंगल था उस समय सुदम और कुटी टूटी उस समय बना नहीं हम ही लोग दो एक जन रहते हैं ऐसा नहीं कोई अगरबत्ती जलाया ऐसा भी नहीं है संत के समय अगरबत्ती जलाते हैं अब कृष्ण गोविंद कह रहा है भाई कौन आतल लगाया कौन को कृष्ण लगाया सब सूंघ रहे हैं इधर उधर सूंघ रहे भाई सुगंधि कहाँ से आ रही है नीचे गए ना नीचे कोई गंध ही है नहीं ऊपर आए तो ये उसको सुख रहे हैं वो उसको सुंघ रहे हैं भाई ये सुगंधि कहाँ से आ रही है सुंघते सुखते सुखते सुखते देखा गया माला के भीतर से सुगंधी आ रहा है माला में नाक लगाया तो एकदम ऐसे सुगंध निकल रहा है माला के अंदर ये प्रैक्टिकल ऐसे माला कोई भगवान भगवत स्वरूप है जो प्रतिदिन एक लाख नाम करते हैं निष्ठा के साथ एक साल में उसका माला सिद्ध हो जाता है नहीं? माला सिद्ध हो जाता है नहीं? माला उसको कृपा करते है ऐसे कहते हैं पुरुष ऐसे कहते हैं आसन के संबंध में कुछ बताएं आसन भी ऐसे ही है भजन करने के लिए पहले तो आसन शुद्धि चाहिए एक आसन में बैठ कर के भजन करना उत्तम प्रक्रिया है और घूम फिर के इधर उधर कहीं आज यहाँ बैठा काल वहाँ बैठा ऐसा भजन नहीं शुद्ध पवित्र स्थान पर आसन स्थापन करना चाहिए फिर वहाँ बैठ कर के भगवत चिंतन के साथ नाम साधन करना चाहिए तो धीरे धीरे आसन में एक शक्ति आ जाती है पावार हो जाता है फिर तुम कितना भी तुम्हारा चंचल मन हो तुम आसन में बैठते ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा भगवत चिंतन शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली लेकिन वो आसन ऐसे तैयार करने के लिए समय चाहिए बहुत समय लगेगा कई और साल लग जाता है एक आसन में बैठ करके भजन करते करते करते करते, करते कहीं चंचल विक्षिप <coughs> मन विक्षिभ है बहुत मन लगता नहीं है, है बाहर घूम फिर के आया चित्त विक्षेप है आसन में बैठते ही मन एकदम शांत हो जाएगा निश्चल हो जाएगा ऐसे आसन में इतनी शक्ति है इसीलिए भजन करने के लिए एक आसन में रह करके भजन करना उत्तम प्रक्रिया है एक ही आसन और आसन बहुत पवित्र होना चाहिए ऐसा नहीं जो गंदा मलिन वस्त्र पहन करके शरीर मलिन है हाथ पाँव धोया नहीं बाहर से घूम के आया आसन में बैठ ऐसा नहीं होना चाहिए आसन सिद्धि यह बहुत जरूरी है ऊन का विशेष वो बताते हैं उलैन आसन उत्तम है उलैन का जो है इसको पवित्र माना जाता है सूती आसन जो है उसको उतना पवित्र माना नहीं जाता है उलैन का कंबल का आसन ये माना जाता है उत्तम आसन के अपनी तरफ आकर्षण यानी खींचता है खींचता <खेँगी> है तुम जब तक आसन में नहीं बैठोगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा जब समय हो जाएगा ना जिस समय हम आसन में बैठते हैं, उस समय मान लो हम कोई दूसरा काम में लगे हैं आसन तुमको खींचेगा आसन तुम खींचेगा मान विक्षेप हो जाएगा कब हम जाके आसन में बैठेंगे कब जाके हम आसन में बैठेंगे ऐसा होता है ये प्रैक्टिकल है ऐसा नहीं ऐसा होता है आश्रम में इसलिए पहले एक आसन में बैठकर का के आसन निश्चल हो कर के बैठ करके, करके भजन करने का चेष्टा करना अभ्यास करना चाहिए धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आसन में शक्ति आ जाती है फिर उस आसन में बैठकर के भजन करने से बहुत जल्दी मन निश्चल हो जाता है आसन शुद्धि आसन का एक विशेष महत्व है आसन का विशेष। सब साधक के लिए आसन निर्दिष्ट होना चाहिए और वो आसन दूसरा कोई बैठेगा ऐसा नहीं किसी को छूने भी देना नहीं चाहिए बाहर के कोई व्यक्ति आ गया आसन छू दिया ऐसा नहीं होना चाहिए आसन एकांत तो होना चाहिए पवित्र रहना चाहिए तो जाके धीरे धीरे धीरे धीरे शक्ति समन्वित तो हो जाता है कहीं एक स्थान स्थान से दूसरे स्थान पर हमें के लिए जाना हो, तो क्या वो आसन हम साथ में ले जा सकते? हैं? तो, तो कई आसन होता है ऐसा अगर है कहीं जाना है तो एक आसन तुम ले सकते हो साथ लेकिन वो स्थिति होना संभव नहीं है जो तुम जिस आसन में बैठकर करके भजन करते हो उस आसन में बैठकर के जो आनंद जो अनुभूति ऐसे होना संभव नहीं है बाहर जाओगे तो इसीलिए कहते हैं दाल छोड़कर के बंदर और आसन छोड़कर के साधु दुर्दशा होती है बंदर अगर अपना ग्रुप रहता है उसका एक ग्रुप छोड़कर के अगर कहीं दूसरा ग्रुप में चला गया ना उसको मार देगा सब मिल करके ना उसको मार देगा अपना ग्रुप में रहता है सब एक साथ चलता है कहीं झगड़ा होता है तो सब अपना ग्रुप चलता है सब चलेगा कहीं मान लो अपना ग्रुप छोड़ करके कहीं भूल भ्रांति से कहीं पहुंच गया तो उसको मार देगा जान से मार देगा तो इसीलिए कहते हैं दल छोड़ करके बंदर और आसन छोड़ करके साधु आश्रम छोड़ करके इधर उधर डोलता है आज यहाँ बैठता है कल वहाँ बैठता है कल यहाँ थोड़ा भजन क्या वो तो उसका बहुत दुर्दशा होती है <laughs> आसन ठीक रहना चाहिए ज़्यादा डोलना फिरना अच्छा नहीं है कभी कभी मन चंचल हो जाता है भजन में मन लगता नहीं है गृहस्थी के लिए नहीं जो सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवत प्राप्ति जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के हरि भजन करने के लिए वृंदावन में आए हैं ऐसे जो साधक है एक निष्ठ साधक हैं उनके लिए ज़्यादा भागदौड़ करना अनुचित है कभी कभी चित्त विक्षिप हो जाता है भजन में मन लगता नहीं है तो सोचते मन लगता चलो भाई कुछ दिन घूम के आ जाएं, चार धाम करके आ जाएं, चलो थोड़ा सा और दूसरा तीर्थ घूम के आ जाएं। या मान लो बरसा में रह रहे हैं चलो वृंदावन में थोड़ा लीला हो रही है चलो लीला दर्शन करके आ जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए कुछ समय के लिए तो आनंद लगता है लेकिन दो चार दिन रहने के बाद नियम छूट जाता है फिर जब तुम आओगे तो आश्रम में बैठ के देखोगे जो तुम जो पहले स्थिति थी वो स्थिति से तुम बहुत हट गए हो वहाँ पहुँचने के लिए तुमको समय चाहिए ये प्रैक्टिकल है कोई साधक जो एकाशन में बैठकर के भजन करते हैं वो जानते हैं इसकी सत्यता अनुभव का है आन। इसीलिए अच्छा लागे ना लागे भागदौड़ करना नहीं चाहिए अच्छा लागे ना लागे बैठो आसन में बैठो अगर अच्छा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मन चंचल है विक्षेप है तो ज़्यादा करके आसन में बैठो ज़्यादा करके भजन करो दर्जा बंद कर दो किसी से मिलना जुलना बंद कर दो इस तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे फिर मन शांत हो जाता है चंचल अंग मन कृष्ण परमाथ बलव दृढ़ निग्रह मन बैर हैं? ये चंचल मन इसको शांत कैसे किया जाए हैं तो भगवान कहते असंशयम आबाह मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास न तुकंतो वैराग्य न चीजते बता अर्जुन तुम जो कह रहे हो मन चंचल है इसको शांत करना बहुत कठिन है बात सत्य है असंशय कोई संदेह नहीं।, नहीं लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन को संयमित तो किया जा सकता है अभ्यास अभ्यास पुनः पुनः अभ्यास आज धीरे धीरे आसन में बैठकर के ज्यादा समय बैठने का चेष्टा ज्यादा शंखा नाम करने का चेष्टा पहले एक घंटा फिर डेढ़ घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा पांच घंटा ऐसे ही आसन में बैठ करके भजन करने का चेष्टा करना अभ्यास करना चाहिए अच्छा लगे ना लागे परमुषंग दिव्यांग जाति परिंत ये अभ्यास ये करना पड़ेगा पहले बच्चा को पहले हम पहले भी बहुत बार आलोचना कर चुके हैं बच्चा जैसे कलिख दिया जाता है लिख दिया जाता है हाथ घुमाता है अगर हम कहेंगे जो ये बच्चा तो लिखना आता नहीं है हाथ घुमाता है रसगुल्ला हो जाता है तो बेकार इसको छोड़ो बेकार हाथ घुमा रहा है बैठे बैठे घंटा भर तो जीवन में वो कभी लिख नहीं पाएगा हाथ घुमाना ही पड़ेगा कब तक जब तक स्वयं लिख नहीं लेता है तब तक तो उसका एक भी रेखा अंकन मिथ्या नहीं होता है उसका रिजल्ट है एक दिन वो स्वयं लिख लेता है ऐसा ही अभ्यास अच्छा लागे ना लागे पहले अभ्यास आसन में बैठ करके कोशिश करो पुनः पुनः अभ्यास अभ्यास नामिना मन को लगाने का चेष्टा करना चाहिए चे, आसन में बैठ करके तो भगवान कहते हैं असंशय महाबाहो मन दुनि ग्रह चलम अभ्यास न तुकंतो वैराग्य न ची अभ्यास करना ही पड़ेगा अच्छा लागे या ना लागे अच्छा लगने का चिंता छोड़ दो कब अच्छा लगेगा तब जाके तुम भजन करोगे ऐसे भावना छोड़ दो मन से हटा दो हमको बैठना है और ज्यादा करके बैठो मन लगे या ना लगे इस तरह से अभ्यास करना पड़ेगा इसके साथ साथ कहते हैं वैराग्य तो मन को संयम करने के साथ वैराग्य का क्या संबंध है भगवान यहाँ एक शब्द लाया बैराग अभ्यास न तो कंत्यो वैराग्य नचा गिरी जाते अभ्यास और, और बैराग्य के द्वारा मन को संयमित किया जा सकता है ठीक है अभ्यास तो हम कर लेंगे तो बैराग घर छोड़ के जंगल चले जाएंगे तो तो हमको बैरागी होकर जंगल जाना पड़ेगा बोले ना ना ऐसा बैराग नहीं उसको वो नहीं कहा गया है वैराग मान अनाशक्ति बई नावाचक शब्दों राग मान आशक्ति स्पृहा जिसका दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति स्प्रिहा नहीं है निष्प्रह है उसको बैरागी कहा जाता है बोई रागी, वही नावाचक शब्दों वैशादृश्य वैषम्य वैकुंठ वही मैने नावाचक शब्दों शाद्रिश वैसादृश्य वैषम्यता नहीं तरणी जहाँ कोई नाव नहीं तरणी नहीं बैतरणी वैकुंठ जहाँ कुंठा नहीं वही नावाचक शब्द तो वैराग मान नहीं राग मान स्पृहा दृश्यमान भोग्य पदार्थ के प्रति दृश्यमान देह दैहिक पशु पदार्थ अनित माइक वस्तु पदार्थ के प्रति जो हमारे स्प्रिया है इसको कहते हैं आशक्ति तो बैराग मे इसमें इसमें अनाशक्ति निष्प्रियता जिस जिस वस्तु के प्रति तुम्हारे आसक्ति होगी ऑटोमेटिकली हमारे मन विवाह कर उस वस्तु का चिंतन करना शुरू कर देता है विवाह होकर मान लो किसी से हमारा प्रेम है मान लो आप वृंदावन में आए भजन करने के लिए चलो दो चार दिन साधु संग करेंगे संतो संग में रह करके भगवत चिंतन करेंगे दर्शन करेंगे लेकिन घर में कोई प्रियजन है कोई बच्चा है कोई है तो स्वाभाविक मन हुआ छूट जाता है आज दो तीन दिन हो गया आए हैं ना जाने बच्चा क्या कर रहा है भाई बार बार बार बार, बार भगवत चिंतन छूट करके वहाँ जा करके लग जाता है इसका कारण है आसक्ति तो जहाँ जहाँ तुम्हारे आसक्ति है वहा जाके विवश होकर तुम्हारा मन अपना चेष्टा की कोई अपेक्षा ना रख करके एक विवशता ऑटोमेटिक जा करके वही वस्तु में मन लग जाता है चिंतन करने में विवश हो जाता है मन ये मन का स्वभाव है इसीलिए कहते हैं बैराग तुम कोशिश तो कर रहे हो अभ्यास तो तुम कर रहे हो ठीक है लेकिन बैराग ना होने का कारण मान तुम्हारे मन में आसक्ति रहने के का कारण तुम्हारा मन निश्चल नहीं हो पा रहा है ए, ये कारण है इसीलिए अभ्यास के साथ साथ कहें अनाशक्ति वैराग दृश्यमान भोग्य पदार्थ के प्रति तुम्हारे जो मन की आसक्ति है लगाव है स्प्रिया है चाहन है ये ऑटोमेटिकली मन को खींच लेता है हम बिना चाहते हुए भी मन का उस वस्तु का चिंतन करना शुरू कर देता है ये मन का स्वभाव है इसीलिए विचार विचारपूर्वक जो हमारा मन कहाँ कहाँ लगा हुआ है कौन कौन वस्तु पदार्थ के प्रति हमारी आसक्ति है चिंतन करना चाहिए मन को समझाना चाहिए अनुसंधान करना चाहिए मन को जिज्ञासा करना चाहिए क्या चाहिए अच्छा यह अच्छा लगता धन अच्छा लगता है अच्छा हमारे इतना धन आ जाए तो क्या हमको आनंद होता है अच्छा कोई व्यक्ति अच्छा लगता है क्या ऐसा होता है क्या घर मकान अच्छा लगता है देखना चाहिए परीक्षा करके परीक्षण करके तो जहाँ जहाँ मन की आसक्ति है साधु होकर के भी ऐसा नहीं जो संसार में रहने से ही आसक्ति है आसक्ति और जो संसार छोड़ करके ब्रज में आ गया या भजन करने के लिए आया है उसके मन में आसक्ति नहीं ऐसा नहीं है यहाँ आकर के भी मान पूजा प्रतिष्ठा आश्रम मंदिर ना जाने क्या क्या चाहन है भगवत चरण कमल में प्रेम भक्ति छोड़ करके और कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित्र आसक्ति नहीं रहनी चाहिए वही बंधन का कारण हो जाएगा वही तुम्हारा मन को खींच लेगा हम मन में एक संकल्प किए हैं यह आश्रम करेंगे ठीक है अच्छा है लेकिन भजन में बैठे हैं आश्रम करने के लिए रुपया तो इतना चाहिए तो वैसा मुंबई में वो सीट है उनके पास फोन करेंगे देखो वो कितना सहयोग करता है और दिल्ली में तो वो कहा था बाबा को सिवा हो तो बताना अगर उनसे भी एक बार संपर्क करेंगे तो इतना तो खर्चा देखो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मन वहाँ भग जाएगा एक बार जगदीश बाबा वृंदावन के जगदीश बाबा वो ही है वो ठीक किए हैं मन में ऐसे संकल्प हुआ कि हम ये कालिया दह को हम बनाएंगे एक स्मृति बन जाएगा सुंदर करके बनाने से जो इतिहास में सबको जानेंगे जो यह यहाँ कालिया दह था हमारे पास तो बहुत सारे भक्त तो आते हैं अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है तो मन में संकल्प हुआ तो जितना भक्त तो आते बड़े बड़े भक्तों पैसा वाला तो कहते हैं भैया हमारे मन में ऐसे संकल्प हमारे मन में ऐसे संकल्प आया कि कालिया दह बन जाए तो बहुत तो अच्छा ही होता तो कहते बाबा बढ़िया है ठीक है हमारे लायक सिवा हो तो बताना अच्छा ठीक है तुम लोग सहयोग करोगे तो बन जाएगा तब जगदीर बाबा सोच रहे हैं भाई ये लोग तो करेंगे हम तो भजन करेंगे ये लोग ही करेंगे सब बस हम तो संकल्प करके बस इनके ऊपर छोड़ देंगे ये लोग सब बनाएंगे झमेला मिट जाएगा काम भी बन जाएगा हमारा भजन भी चलता रहेगा तो बड़ा उत्साह हुआ मन में सब भक्तों को बुलाया जो जो बड़े बड़े पैसा वाले हैं सबको बुलाया तुम क्या सेवा करोगे बाबा पत्थर हमारे तरफ से अच्छा बाबा सीमेंट हमारे तरफ से बाबा लेबर खर्चा हमारे तरफ से बाबा ऐसे हमारे तरफ से और जो सेवा हो बाबा वा हम तैयार हैं आप क्या हुआ सब ठीक हो गया कालिया दह बनेगा स्मृति चिन्ह पूर्ण से पक्का कालियादह बनाएंगे संध्या के समय भजन में बैठे हैं आर तो इतना तो तो इतना लगेगा अच्छा सीमेंट तो सीमेंट सीमेंट भी तो बहुत लासे अच्छा, रखा जाएगा रखने के लिए अच्छा लेबर तो तो ले ये करते करते सारी रात वही चिंतन में समय बीत गया सुबह सवेरे होते ही उनके मन में आया अरे हमने तो ये किया सारी रात हमने तो भजन नहीं किया हमारा मन तो भागवत करके ये ईट पत्थर में लगा दिया अरे काम शुरू नहीं हुआ पहले ये स्थिति अगर शुरू हो जाएगा तो ना जाने जब तक तो काम चलता रहेगा का ना जाने किस स्थिति में हमको ले जाएगा हमारा भजन साधन जो भी थोड़ा सा छूट जाएगा अरे हरी हरी हरी हमने तो बहुत भूल कर रहे हैं हे भगवान छोड़ो यहाँ से सुबह होते ही अपना दंडो कमंडू लेकर के सीधा जंगल चले गए एकदम यहाँ रहेंगे ही नहीं हम मन में इतना धिक्का रह गया हमारा एक रात्रि हमारा ऐसा नष्ट हो गया भगवत चरण से मन हट करके ईट ईट पत्थर में हमारा मन लग गया है जंगल में चले गए सुबह सब भक्त लोग आए हैं भाई कालियाधा का क्या होगा चलो सब आगे बैठो सब मीटिंग करो ये करो <laughs> अरे बाबा है नहीं बाबा कहा गए बात दो तीन दिन चार दिन हो के बाबा है नहीं ए ढूंढते ढूंढते खबर लिया बाबा एक जंगल में जाके बैठा है अरे बाबा आप यहाँ बैठे हैं बाबा चलिए बाबा आप नहीं रहने सकते तो। सब काम मंद हो जाएगा खराब हो जाएगा हम लोग तैयार हैं सब बाबा बहुत नाराज हो गए खबरदार हमारे पास हमारे पास आना नहीं और काली यादव के बारे में हमसे दोबारा कुछ पूछना नहीं हम जीवन में कहीं उ, हम यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं हमारा भजन छूट गया हा? तो बाबा हमसे क्या गलती हो गया नहीं गलती नहीं हमको बुलाना ही नहीं हमको कालिया में जाना ही नहीं है हम यही रहेंगे हमारा भजन छूट गया तो बाबा ठीक है तो ऐसा नहीं करेंगे बताइए क्या करेंगे हम लोग उनके लिए बताइए क्या सेवा करेंगे कालिया के बारे में जीवन में कभी हमसे पूछना नहीं जैसा है ऐसा रहने दो ऐसा होगा तो हम जा सकते नहीं तो हम यहां से जाएंगे ही नहीं कालिया जरूरत नहीं हमारा बाड़ में जाए कालिया अच्छा वाह ठीक है चलो फिर आके बाबा भजन करना शुरू किए ऐसे तो ये साधु के लिए भी बाधक होता है हम लोग सोचते हैं ये भक्ति मार्ग में अच्छा है मंदिर है भंडारा है मान लो काल भंडारा है किसी ने दिया भंडारा के लिए पैसा बाबा भंडारा में लगा देना लगा दे, देना देना ऐसे हमारे लिए इतना दो साधु सेवा दिया तो किसी ने हम अब चिंता कर रहे हैं भाई निमंत्रण किया अच्छा वो साधु का कर निमंत्रण करना वो साधु निमंत्रण क्या क्या बनाएंगे मिठाई तो लाना है अच्छा बृंदा में खबर लो मिठाई आएगा यही तुम्हारा चावल डाल आटा मैदा अरे भाई दूसरा भंडारा दे रहे हैं हम उसमें हमारा भजन छूट गया हम चावल डाल आटा मैदा ये चिंता कर रहे हैं चिंता करके भंडारा साधु आया भजन तो छूट गया बैठो बैठो बैठो किसी को तो बैठा रहे पीछे आना पीछे आना जाओ तुम्हारे टिकट कहाँ टिकट जाओ उठो उठो उठो कहीं तो खबरदारी कर रहे हैं कहीं तो अंगली हिला रहे हैं हम दे रहा है किसी ने और हम वहाँ अपराध कमा रहे हैं आ, ऐसा ना, तो न दिखा रहे हैं दिखा रहे हैं हम बड़े दाता आ गए हैं आ, हम भंडारा रे बिना बाबा बड़ा भंडारा किया हमने किया किसी ने दिया आ, हमने तो नौकर बन के सेवा किया आ, लेकिन तो सेवा तो नहीं हुआ तो हम मालिक बन जाते हैं महंत तो बन जाते हैं आचार्य बन जाते हैं सेवा तो सेवक करता है दाश करता है, सेवा तो नौकर करता है सेवा सब कोई थोड़ी कर सकता है सेवा करने के लिए सबको पाम के नीचे आना पड़ेगा तब तुम सेवक हो सकते हो सेवा कर सकते हो वहां तो मालिक बन जाते हैं, ऐसे इसमें कोई पर मंगल कुछ में है नहीं है ना इसीलिए भजन करने के लिए आए हैं उसमें भी देखा जाता है बहुत सारी बाधा इसीलिए कहते हैं अभ्यास ऋतु बैराग्र चक्री ची वैराग अनाशक्ति भगवत भजन छोड़ करके कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचक्ति ना रहना चाहिए तब जाके तुम्हारा मन निश्चल हो सकता है सुदामा बाबा भी भंडारा तो करते थे सुदमा बाबा सुदमा बाबा रहते ही नहीं थे उन लोगों उनके छोड़ करके वहा भंडारा हो रहा वहां शुद्धमा बाबा यमुना पार बैठे हैं झोपड़ी बना करके वहाँ बैठे हैं इधर भंडारा हो रहा है सुदमा बाबा प्रेम सरोवर में बैठे हैं जाकर के चुपचाप हैं, सुदमा बाबा अब कहते हैं इतना महत्व ऐसे महत्वपूर्ण बाबा हम खुद देखे हैं सुदमा कुटी बन गया है बन रहा है और बाबा रहते हैं प्रेम सरोवर में गोविंद मंदिर में बाबा से हमारा बहुत एकांत तो प्रेम था जा रहे हैं वृंदावन में एक बार जाके देखे भी नहीं है कौन सा जगह आश्रम बन रहा है मुंह घूम एक बार देखे भी नहीं हमारे सामने की बात हम देख रहेवर में एक सुदमाकुटी आश्रम बन रहा है सीधा तो चले गए बाबा के बात करते हो सुनोगे बाबा के बात प्रसंग आ गया थोड़ा पांच मिनट के बात करते महत एक महत्पुरुष का बात तो तो तो तो तो तो तो तो नाम लाया ना सामने सुदमा बाबा ऐसे महत्पुरुष महत प्राप्त होने का मौका मिलता है एक बार क्या हुआ सुदमा बाबा जहां से जाते थे वहां पर भंडारा करके जाते थे दोपहर को भंडारा किया तो आमला पंडित आमला पंडित एक पंडित था वहा ब्राह्मण वो मनुष्य तो साधारण दोष में दोष देखता है गुण में गुण देखता है अरे वो पंडित जी ए, गुण में भी दोष देखते थे <laughs> उस दोष तो निकालना ही पड़ेगा उनका आ, ऐसे उनका ऐसे स्वभाव था कुछ दोष तो निकालना ही पड़ेगा अरे हम लोग सब जानते थे ऐसे ही है तो सुद माबा जा रहे हैं और अमला पंडित कह रहे हैं ऐसा भंडरा करने का क्या जरूरत था ऐसा भंडारा करने का क्या जरूरत था हमको तो दो ही लड्डू मिला है और बाबा जा रहे हम है, प्रेजेंट हैं हम ठड़े हैं बाबा बाबा का स्वागत करने के लिए बाबा वृंदावन जा रहे हैं बाबा से हमारा गहरा प्रेम था बाबा सुन लिया कुछ कहा नहीं सीधा वृंदावन चले गए दूसरा दिन गए हैं माधुकरी करने हम मधुगुरी गए और अमला पंडित के घर गए अमला पंडित रास्ते में ठड़े थे बाबा आओ बी बाबा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ बाबा आ जाओ आ जाओ अमर भाई ये तो कभी हमको बुलाता नहीं आज कैसे बुला रहा है अब गए हैं देखो बाबा संत है तो सुदमा बाबा ऐसे संत ऐसे संत ना होता है ना हो सकता है भाई काल बदनाम कर रहा था जैसे भंडारा करने क्या जरूरत है मत करो भंडारा हमको सिर्फ दो ही लड्डू मिला है और आज बड़ा प्रशंसा कर क्या बात क्या है राम मोती ला ला बोले भाई राम लाई ला भी लाने का क्या चीज है राम मोती मनोर की पत्नी है? बात क्या है बोलते राम लाई लाओरी राम मोती मैया एक भगवाना रसगुल्ला लेके आई है सामने रसगुल्ला कुछ समझ में नहीं है क्या बोलना चाहते देखो हम क्या है सुदमा बाबा ने भेजा है हमारे लिए एक भोगोना रसगुल्ला एक भागोना भड़ा खचाखच बड़ा हुआ ए, देख करके हमारा आंख में आंसूआ गया उसे सुन लिया ना जो दो लड्डू मिला हमको मिला नहीं वृंदावन में जा करके एक भक्त के माध्यम से कार करके गाड़ी करके जाओ हमला पंडित के घर पहुंचाओ ये रसगुल्ला उनको लाडू मिला नहीं रसगुल्ला दो एक भगवन रसगुल्ला भेज दिया जाओ खुशी होनी चाहिए असंतुष्ट नहीं होनी चाहिए हम हाँ, वहां ठाड़े ठाड़े हमारा आंख में आंसू गया महोत्स हम होते तो क्या करते हम होते तो गुस्सा जाता है अरे असंतोषि ब्राह्मण है गुमन में दोष देखता है दुष्ट कहीं के ना ना जाने मन में कितना गाली देते और देखो ऐसे महत्पुरुष है एक भगोना क्या जरूरत है गांव में पहचानता भी नहीं है शुद्ध मढ़िया तरह से खबर लेकर के बृंदावन से एक भगोना रसगुल्ला खरीद करके भेज दिया उनके घर जाओ आमला पंडित के घर पहुंचा दो हमको दिखा सुदमा बाबा भेजा है तो सुदमा बाबा के बात कहे तो ये पहुंचे हुए संत है जो पहुँचे हुए सामर्थ्य संत है उनके विचार कौन कर सकता है उन लोग आते हैं जगत मंगल के लिए जगत कल्याण के लिए लेकिन हम लोग उनका प्राथमिक पड़ जाए कि जो साधन साधक हैं उनके लिए बहुत सावधानी से कदम उठा चलना चाहिए है न पग पग में बहुत भय है गाइडेंस में रहना चाहिए बहुत अनुभव तो होकर के रहना चाहिए फिर जाके तो बहुत कृपा से बच सकता है नहीं तो बहुत कठिन मार्ग है जय जय श्री राधे